भजन पूजन के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में शुद्धता आती है सुंदरता और सोमलता आती है वह व्यक्तित्व एक योग्य बनता है कि उसमें परम प्रेम की सरसता आए तो व्यक्तित्व जब सरस होता है प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रेम रस से। साधक का व्यक्तित्व जब सरस होता है तो उस रस रूप से अभिन्नता होती है प्रेम रस होकर प्रेमी जन प्रेमा पद से मिलते हैं अभिन्न होते हैं तो ये प्रभु मिलन है इस प्रकार हम सभी भाई बहनों को जीवन का एक क्रम अपने सामने रखना चाहिए और बहुत ही स्वस्थ रूप से हम लोगों को जानना चाहिए कि अहम रूपी अंग में ही वे सर्व अलौकिक तत्व विद्यमान है जिनकी आज हम लोग मान अनुभव करते हैं और कल उसकी पूर्ति के आधार पर अपने को पाएंगे ऐसी एक बात है तो जब कभी आज भीतर यह, यह लाल जगह अभिलाषा आशा बने की मैं मनुष्य हूँ तो मुझ में अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए अर्थात नाशवान का प्रभाव मुझ पर से उतर जाना चाहिए अभिन्नता कब होगी ये, ये तो मैं नहीं कर सकती लेकिन आज जिस स्तर पर बैठ हम सब लोग जीवन के, के सत्य में संबंध में विचार कर रहे हैं तो आज अपने सामने कौन सी बात करनी चाहिए आज अपने सामने ये बात रखनी चाहिए कि इस समय की जो हमारी दशा है उस दशा में नाशवान प्रभाव प्रधान है जी? किसी, किसी संगी साथी निकटवर्ती जन समुदाय के मुख से अपने समर्थन और अपनी प्रशंसा के शब्द सुनकर अपने को अच्छा लगता है जी? भले उस, उसके बच में हो कर के आप मनुष्यता के उतरें ये बात दूसरी है मैं बहुत ही सूक्ष्म अहंकार आपके सामने रख रही हूँ की अपने को अच्छा लगा और किसी ने मेरे किसी किए हुए कार्य की आलोचना कर दी कुछ अप्रिय वर्ग अच्छा कह दिए तो सुन करके जी कुछ क्षोभ पैदा हुआ जनता के नाते मैंने प्रकट नहीं किया शासक होने के नाते मैंने प्रतिक्रिया नहीं की ठीक है ये तो मैं अपने लोगों को रखती ही हूँ शासक होने के नाते हम उस आलोचना या अप्रिय शब्द की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कोई तो तो बात नहीं हम तो साधक है करने वाले को पहले दो फिर भी अगर भीतर जरा का भी अप्रिय लगा कुछ क्षोभ हुआ तो उसका अर्थ क्या है कि नाशवान का प्रभाव अभी भी अपने पर है निव तो क्यों होता तीन एक अहम भाव का पोषण अभी भी मुझको पसंद है सीमित भाव का पोषण जब तक अपने को अच्छा लग रहा है उस असीम अनंत की प्रियता इस जीवन में कैसे लहराएगी तो रहन सहन की सुविधा में असुविधा पैदा हो जाना और जिन कु के बीच में हम रहते हैं निकटवर्ती जनसमुदाय के बीच में हम रहते हैं उनका अपने विपरीत हो जाना या बिना मेरे कहे बिना मेरे, मेरी ओर से चेष्टा किए मेरे संकल्पों मेरे की पूर्ति का इंतजाम हो जाना तो अनुकूलता अच्छी लगती है प्रतिकूलता बुरी लगती है जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनके हट जाने का मन में कुछ भय और चिंता है और जो अनुकूलताएँ आने वाली हैं, उनका कभी कभी चित्र दिखाई देता है बैठे बैठे और सरक्षण कुछ ऐसे है कि बहुत अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी ये सब बातें बहुत अच्छी मेरे अनुकूल हो जाएंगी। तो अगर इन बातों का प्रभाव अपने पर होता है तो इसको मैं करती हूँ कि नाश्वान का प्रभाव मुझ पर है आपके जानते ऐसा है कि नहीं है।, है नाश्वान का प्रभाव क्यों? है अब होना क्या चाहिए होना चाहिए अविनाशी का प्रभाव जो जो सदा सदा से है जो सदा सदा तक रहेगा बीच में मेरे लिए एक ऐसी घड़ी आ गई कि हमने ऐसा देखा कि भाई नाचवान के प्रखाव में पड़ के एक चौबीस घंटे का समय भी हमारा संतुलन में नहीं बीत रहा है तो भी घंटे का समय भी संतुलन में नहीं बीतता है कुछ कुछ अधिक अनुकूलता सामने आ गई तो उसके संक्षोभ में भी संतुलन नहीं कर गया और प्रतिकूल का सामने आ गई तो उसके प्रभाव में भी संतुलन बिगड़ गया तो इस तरह से बनने बिगड़ने वाली सुखद और दुखद लहरियों में कब तक हम लोग बोटे खाएंगे कभी सुख का कभी दुख का आक्रमण जो तो अपने पर होता है दुख के आक्रमण को तो आप सभी बड़े जोर से जानते हैं लेकिन सुख का आक्रमण उससे कम खतरनाक नहीं होता तो का आक्रमण भी मत जोर का होता है तो कब तक मनुष्य होकर सचेत होकर साहस के होकर अविनाशी जीवन के विद्या होकर और अनंत परमात्मा के परम प्रेम के रस के अभिनाषी होकर तो कब तक सुख दुख के आक्रमणों से आक्रांत होते रहेंगे ऐसा प्रश्न है हम सभी भाई बहनों को अपने द्वारा अपने से अकेले में बैठ करके पूछना चाहिए कि हम गीत गाते हैं अविनाशी के चर्चा करते हैं अविनाशी के अपने को मिलाते हैं उस आनंद स्वरूप एक, एक बार मुझे बुलाया महिलाओं की मंडली थी तो बड़े प्रेम से उन्होंने गाया हर आत्मा सच्चिदानंद मई हूँ आत्मा सच्चिदानंद मई हूँ ऐसा मुह तो है तो राश्मिक सत्य गाते हैं हम ऐसा लेकिन अकेले में बैठ करके अपने से पूछो तो सही जरा जरा की बात में कोशिश किए हुए अहम के अभिमान को ठोकर लग रहा है और उस अभिमान से प्रेरित होकर अपने भीतर से आवाज निकल रही है सोचो तो, तो, तो सही उस समय क्या हमारा सच्चिकानंद स्वरूप प्रकट हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो अब दो ही बातें रही हमारे सामने या तो इस दृश्य से के प्रभाव से प्रभावित सुख दुख के संक्षोम में डूबते उतराते रहो मनोविज्ञान में दोनों को संक्षोभ ही कहते हैं एक तो छु होना होता है क्षुत्र होने से मेरा मतलब नहीं है संक्षोभ करते हैं जो किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा करे तो सुखद परिस्थितियाँ भी संक्षोभ पैदा करती हैं और दुखद परिस्थितियाँ भी संक्षोभ पैदा करती हैं तो किसी भी प्रकार से जब तक दृश्य जगत के प्रभाव से प्रभावित हम रहेंगे और, और अनुकूलता के द्वारा अहम भाव को पोषित करते रहेंगे परमात्मा ऐसी हुए समय शक्ति सामग्री शरीर साथी इनका इनके संयोग का उपभोग करते रहेंगे तो अहम भाव जब तक पोषित होता रहेगा तब तक, तक उसकी सीमा टूट नहीं सकती के अभिमानी में वह को मलता आ नहीं सकती जिसमें प्रेम रस द्रवित होता है इस सीमित अहम भाव के बने हुए रहने के काल में उस असीम आनंद के साथ अभिन्न होने का आनंद आ नहीं ही नहीं सकता ठीक है तो आरम कहा ऐसा सोचिए कि कि हम सभी भाई बहनों को पी, पीछे की बात को तो केवल इतना ही इतना ही अर्थ देना चाहिए कि उससे हम अपने लिए पाठ लेकिन आगे बढ़ने की भाई अभी है वर्तमान की तो इसी वर्तमान क्षण में अकेले होकर के अपने ऐसी पूछ के देखो तो, तो कि कि वह अलग तत्व विद्यमान है आनंद और तो स्वरूप परमात्मा विद्यमान है प्रेम स्वरूप भगवान विद्यमान है और उन्हें विद्यमान रहते हुए अपनी दशा क्या है तो भीतर भीतर अभाव सताता है और और उस अभाव से जब अपने भीतर दीनता आती है इंफीरियोरिटी आती है तो बाहर बाहर ऐसी सदगुणों के आधार पर पद के आधार पर हम लोग अहम का श्रृंगार करते रहते हैं मैं बड़ा भगवान मैं बड़ा बदवान मैं बड़ा अ, समाज सेवी मैं बड़ा जपी मैं बड़ा तपी मैं बड़ा त्यागी मैं बड़ा अध्ययनशील अध्ययनशीलता का भी एक श्रृंगार शक्ति अपना लेता है एक सद्जन मुझे मिले थे वो बड़े पहले की बात है हिंदुस्तान है पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक नगर पंजाब में तो वहाँ मानव समिति एक शाखा बनी समझे हम लोग वहाँ गए सब लोग मिले बहुत अच्छा लगा तो वहाँ के जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो जो थे दो चार जने थे तो वहाँ के लोगों ने सबको बुलाया कहा कि माता जी सबसे मिलाए आपको बहुत अच्छी बात है मिलाओ तो वृद्ध पुरुष अस्सी वर्ष से होंगे या अस्सी से भी कुछ ज्यादा ही होंगे बड़े प्रेम से मिले और मिल करके अपनी बात जब उन्होंने बताई तो ये कहा इतनी उम्र हो गई है पंडित थे विद्वान थे कुछ अध्ययनों का था शास्त्र के भी थे तो बड़ी खुशी से कहने लगे की अभी भी मेरा कार्यक्रम ऐसा चलता है कि चौबीस तो घंटे में कम से कम आठ घंटे मैं अध्ययन में लगाता हूँ भीतर भीतर मैंने सोचा कि ये वृद्ध पुरुष अस्सी वर्ष का हो गया अब अभी भी इसको आत्मनिर्य अध्यन करने की आवश्यकता मालूम होती है तो इतने दिनों तक जो सारा अध्ययन किया वो काम कर मैंने ऐसे उनको सुना और सुन करके मेरे जी में लगा ये भी एक व्यतन हो गया क्या और कौन कौशक कही तो कितना सूक्ष्म है और कितना सहज स्वाभाविक है की अभी अभी मैं अगर शरीरों के साथ अपने को मिला करके बैठ जाऊं, तो तो नाशवान के प्रभाव से इतने, इतना प्रभावित हो जाऊँ सुख दुख के आक्रमण से इतनी आक्रांत हो जाऊँ कि अपने सचिदानंद स्वरूप का कहीं पता ही नहीं चले ऐसी दुर्दशा और अभी भी सत्संग के प्रकाश में सत ग्रंथों के प्रकाश में संत महापुरुषों की संपर्क से उनके बच्चनों के प्रकाश में आप अपने को नाश पान के प्रभाव से मुक्त करना पसंद करें तो तो बिल्कुल ही देर नहीं लगती है ऐसा लगता है कि सारा जैसे भ्रम का भ्रम ही था और मिटा तो कहाँ गया और कब मिटा और पहले क्या था तो कुछ नहीं सब एक साथ ऐसे उड़ जाता है की तो सचमुच जो है उसके प्रकाश में ना, ना मैं और तुम रह जाता है न टाइम में फ्रेस रह जाता है स्थान और काम का भी कोई निशान नहीं रह जाता और न दुख है न अभाव है न मृत्यु है कुछ नहीं है तो वक्त है जो है hmm. उसी को प्रधानता देनी चाहिए yes. जो है उसको प्रधानता देनी चाहिए अगर उसको प्रधानता हम लोगो ने दे दिया तो मनुष्यता की सुंदरता देखिए आप स्वयं अपने आप में निर्भय और निश्चिंत हो जाइए और आपसे निर्भय निश्चिंत ज्ञान युक्त सेवा परायण प्रेम से सड़क व्यक्तित्व के द्वारा इस दृश्य जगत का भी कल्याण हो जाए आज इस संध्या की बैठक में यह एक प्रश्न अपने भाई बहनों के सामने मैं रख रही हूं और निवेदन यह कर रही हूं कि आप सभी अकेले अकेले जब अपनी अपनी जगह में बैठे थोड़ी देर के लिए इस विषय पर विचार करें जिंदगी का इतना लंबा समय मैंने नाशवान के प्रभाव में बिताया कि अविनाशी के प्रभाव में निश्चिंत और निर्भय आनंद में हूँ कहाँ है वो करने की जरूरत नहीं है वो मैं क्यों पूछू आपको उसका विस्तार करने से फायदा नहीं होगा प्रश्न इसलिए मैं रखने को करती हूँ कि अपने सामने जब साधक के लिए कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसके उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए और और सही दिशा निर्णय करने के लिए उसके भीतर तत्परता आ जाती है बस तो तो इतना ही कौन है और तो कुछ नहीं है मैंने स्वेच्छा से नाशवास के प्रभाव को अपने पर होने दिया है और यह मेरा ही निश्चय है कि अब इसके प्रभाव को हम अपने पर नहीं होने देंगे तो तो आप ही की है सब ग्रंथों में सब अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो अच्छी बातें ग्रंथों के काम आती हैं। कि पढ़ने वाले जीवित जागृत मनुष्य के काम आते हैं काम आती है तो सब ग्रंथ में अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए जो उपाय उनके गए हैं, वो ग्रंथों के लिए तो नहीं है वो उस सचेत मनुष्य के लिए है जो नाशवाणी के प्रभाव में पड़ के अनेक संकटों से घिरा हुआ है और जो अविनाशी के प्रभाव में पड़ के सब प्रकार के संकटों से मुक्त हो सकता है तो मैं अविनाशी से अभिन्न होने की बात इसलिए नहीं कह रही हूँ की वह तो सहज तो है स्वाभाविक है और बिल्कुल ही स्वाभाविक परिणाम है वह तो होगा ही अपने आप ही होगा और हाई है, है आपके साथ आज का हमारा पुरुषार्थ क्या है इसीलिए मैं याद दिला रही हूँ कि, कि जब बैठ कर के सत्य की चर्चा करते हैं तो शांति का बड़ा महत्व मालूम होता है जीवन मुक्ति का बड़ा महत्व मालूम होता है भगवत भक्ति का बड़ा महत्व मालूम होता है और जब प्रसंग का प्रोग्राम चर्चा का प्रोग्राम पूरा हो गया और जब दूसरे दूसरे काम में लग गए और दूसरे दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने लगे तो उस समय अपने को एक बार ध्यान से देखो तो कि शांति का महत्व लेकर बातचीत कर रहे हैं हम मुक्ति और भक्ति का महत्व लेकर दूसरों से मिलने में सावधान हैं हम कि कि और क्या क्या बातें हो रही हैं तो मैंने ऐसा सुना है दुख की बात है लेकिन सासों के मुख ऐसी मैं ऐसा सुनती हूँ तो एकदम ऐसी हमारे तो हाथ कौन ठंडे हो जाते हैं जो साखो के मुख ऐसी मई सुनती हूँ की अरे भाई व्यवहार तो व्यवहार है यहाँ तो ऐसे करना ही पड़ेगा अच्छा तो प्रधानता किसकी रही यहाँ भवन में बैठकर जिस शक्ति की चर्चा हो रही है उसकी प्रधानता रही की नाम मांगी प्रधानता किसी व्यक्ति को आ, अपनी ओर मुखातिब बनाए रखने के लिए उल्टा सीधा हम कर रहे है तो हमारे दिल में आता है कि ये भगवान ऐसी चेतना दे दीजिए आदमी क्यों नहीं सोचता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रसन्न हो जाएगा तो मुझे क्या दे देगा जो जो कुछ देगा ऐसी व्यक्ति को वो नाचवान ही होगा कि की अन्ना भी होगा होकर तो इतने घंटे ध्यान लगाया कि नहीं इतनी संख्या में अपने इष्ट नाम का जब किया कि नहीं इन बातों पर तो जोर लगता है अपनी ओर तो से लेकिन 24 घंटे के जीवन में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते लेते देते अविनाशी का प्रभाव अपने पर है उस प्रकाश में हम व्यवहार कर रहे हैं कि नाच के प्रभावों से प्रभावित होकर प्रभाव व्यवहार कर रहे हैं इस बात को सोचने में अपने को कुछ लग नहीं है और जब ऐसी चर्चा महाराज जी करते और मानव सेवा संघ के साधन प्रणाली के रूप में ये बातें हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ केवल थ्यूरी थ्यूरी है सिद्धांत प्रधान की बात है प्रैक्टिस तो कुछ ऐ नहीं है तो प्रैक्टिस का अर्थ क्या है कि सबको बैठा दिया जाए दो चार घंटे के लिए कुछ पाठ पकड़ा दिया जाए कुछ क्रिया पकड़ा दिया जाए कुछ, कुछ अभ्यास पकड़ा दिया जाए और अब दूसरे लोग देखें तो कहें की हाँ मानसन्म प्रैक्टिस है मैं कहती हूँ की नाशवाद के प्रभाव से अपने को मुक्त करना अविनाशी के महत्व अपने सामने रखना जीवन में उसको धारण करना उसकी अभिव्यक्ति के लिए सब समय सावधान रहना ये प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या है ये अच्छा इस प्रैक्टिकबिलिटी के बिना वो आत्मा की जीवनी साधना आपके काम आ जाएगी तो जीवन में रखे रहो नाचवान का प्रभाव ये घर में नहीं घटना चाहिए ये सुविधाएं भी नहीं घटना चाहिए आराम दे, ये भी नहीं रहना चाहिए और और शांति मिल जाए और खूब पूजन बन जाए तो ये जो तो संभव हुआ नहीं, तो जो हो नहीं सकता जो संभव नहीं है उस पर हमारा ध्यान जाता है और जो जीवन देने वाली बातें है जो स्वतः ही अपने आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली बातें हैं उनको हम सिद्धांत करके चूरी कह कर, कर, कर, कर एक किनारे रखते हैं, तो इसी का यह परिणाम है कि साधकों के भीतर एक प्रकार से ऐसी हाथ जितने को कहते हैं तो पूरी पूरी सजीविता के साथ नहीं आगे आगे भगवान का नाम क्यों लेते हैं मनुष्य है उनको ज्ञात तो आता ही है तो नाम लिए बिना रह नहीं सकते तो नाम भी ले रहे हैं और नाम में प्रियता उस, उदित होने के विपरीत कर्म भी कर रहे हैं सत्या किए बिना रहा नहीं जाता तो सब सत्संग का बड़ा बड़ा आयोजन भी कर रहे हैं और असत का सहारा लेकर आयोजन को पूरा भी कर रहे हैं। तो भाई बारहवीं बातों में हम चलेंगे और, और इन बारहवीं बातों को महत्व देंगे तो असक्त प्रभाव को उतारे बना काम तो, तो एक चीज ये है अपनी द्वारा सोचने की और पहली बात हो गई थी कि संकल्प कपूर के सुख के प्रलोभन का क्या पहला पाठ है ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जाते जाने पर सबसे पहले अपनी अपने समय की बात करी हूँ आज तक तो क्या क्या हुआ है तो सबसे पहले वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते थे तो ऐसा भीज रखे कौ और उस पर ऐसे रहते खेलने के लिए अभ्यास कराया जाता था पाठशाला में और बहुत से बीज रखे रहते थे किसी किसी तरह के और जमीन पर बड़ा सा कॉल लिख दिया और बीज से उसको सजाते थे हम छोटे बच्चे तो जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ और सबसे पहला पाठ होता है वर्णमाला के अक्षर पर मुंगियों को खेलना ऐसे ही अगर अपने को साधक स्वीकार करते हैं हम और साधना महाविद्यालय ऐसी प्रवेश करते हैं तो पहला ही पाठ होना चाहिए और है कि संकल्प पूर्ति के कुछ लोहन को छोड़ ये तो पहला पाठ हो गया दूसरा पाठ क्या हो गया दूसरा पाठ हो गया कि जब अपने को पूर्ति के सुख के लिए कुछ नहीं करना है तो, तो करने की सामग्री जो मिली है वो क्या होगी तो वो निकटवर्ती जनसमुदाय की सेवा में लगाओ दूसरा बात हो गया तो तीसरी बात क्या हो गई? कि अब प्रातः काल संध्या समय दोपहर को रात को जिस समय भी घड़ी नक देखिए नियम बना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है और माइंड को बिल्कुल फ्री जाते हैं और आप में सामर्थ्य है तो वो भी बढ़िया है तो जिस समय जिस समय औसत लग जाए उसी समय तो थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाओ और फिर अपने को देखिए अपने से बात कीजिए और पूछिए कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है मेरा काल से समय तक के बाद से लेकर पुनः निद्रा की जड़ता में डूबने के समय तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नाशमान प्रभाव की प्रधानता है कि अभी की अविनाशी की प्रधानता है तो उसके देखो और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मैंने के प्रभाव से प्रभावित होकर किया तो तुरंत ही चेतना आएगी तुरंत ही आपके भीतर से बल आएगा ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं करना है ये नहीं होना चाहिए बड़ा आराम मिलता है बहुत शक्ति मिलती है आप प्रयोग करके देखिए मनुष्य का सारा जीवन ही इस सत्य के प्रमुख प्रयोग आरोप इतना खरा नि है इतनी सुंदरता उसमें आती है कि बाहर से किसी तरह की बाहरी मदद लेने ले की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है जिस, जिस व्यक्तित्व में आज धन का लोभ धन का मोर पद का अभिमान सम्मान की बातना इसको गंदा करके रखे हुए है कहां कहां हम दलित होते खुड़ते हैं कहां कहां अपमानित होते करते हैं और ऊपर से ढकते रहते हैं छिपाते रहते हैं नीलता से पीड़ित रहते हैं और बाहर बाहर रथ की खोज करते फिरते हैं बड़ी दुर्गति हम लोग कर लेते हैं स्वयं अपने हाथ से अपने व्यक्तित्व के सत्संग के प्रकाश में संत महापुरुषो के सम्पर्क में सब ग्रंथों के वाक्यों में निष्ठा रख जब अभिव्यक्ति की ओर हम चलते हैं, तो कितनी जल्दी और सुंदरता का नाश हो होता है कितनी जल्दी विकास से मुक्त हम होते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा सोचा मैंने एक बात तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि देखिए कितनी सहज बात है जिसने हमें बनाया उसने अपनी ही धातु से बनाया और इस व्यक्तित्व के मूल में जो जीवन तत्व है वह अविनाशी है उसका नाम नहीं होता मृत्यु जो होती है तो स्थल शरीर उसमें नष्ट होता है उसके आगे और कोई चीज उसमें मृत्यु के प्रभाव से नष्ट नहीं होती है तो जीवन के मूल में अविनाशी तत्व है और उसी के आधार पर हम लोगों के भीतर अविनाशी जीवन की जिज्ञासा भी रहती है और उसकी आवश्यकता भी हम अनुभव करते हैं। तो जो सत्य है जो सनातन है जो सदा सदा के लिए रहने वाला है जो दुख रहित है मृत्यु रहित है अभाव रहित है ऐसा जो है तो उसका प्रभाव जोरदार होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बीच में कहीं पर अपना एक माना हुआ संबंध हमने मनता के आधार पर मोह के आधार पर लोग के आधार पर बना लिया तो वो जोरदार होगा कि जो सदा सदा के लिए रहने वाला है वो जोरदार होगा ये कार होना चाहिए ना अब माँ और आज देखो अपनी हालत क्या है तो हालत ऐसी है तो बड़े दुख की बात है की जब कभी सब चर्चा हो रही है बातचीत हो रही है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि भाई माया बड़ी प्रबल है तो माया पति की महिला से प्रबल हो गई माया ज्यादा झूठी बात है ना ये केवल एक बहाना ही है तो इस बहाने बाजी से काम चला नहीं इसलिए अब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि, कि अविनाशी के प्रभाव को ग्रहण करना कठिन है कि अविनाशी के प्रभाव को जीवन में महत्व देना कठिन है ऐसा कभी मत सोचना क्यों क्योंकि यदि अपनी ओर से हम लोग उसको कठिन मान लेंगे तो फिर कभी भी उस आगे बढ़ने की तत्परता जीवन में आए ही नहीं तो खेल है ये तो मैपन का ही सब कुछ चमत्कार है जिससे मिला लो उसी के समान हो जाए और अहम के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है उसमें ये लिखा है केवल एक समझाने का तरीका है उसमें लिखा है कि एक जगह पर वादी यंत्रों का वो कंसर्प हो रहा था उसको भी क्या करते हैं मारे सब मिल के विभिन्न एक राग उगाते तो हो रहा था तो उसमें अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के वादी यंत्र लेकर बैठे थे एक व्यक्ति उसमें इतना छोटा था एक डेढ़ा मेरा लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठा था और जब सब लोग थे तो वो भी लकड़ी आरोप अपनी उंगली फेरता था हो गया तो कार्यक्रम पूरा हो गया तो बाद में किसी ने कहा कि भाई ये कौन सा यंत्र है इसका नाम हम लोगों को मालूम नहीं होता है इसकी पहचान ये क्या और सारे यंत्रों को तो सभी लोग जानते ही हैं तो तो उन्होंने कहा कि मेरे वाद्य यंत्र का नाम से मिल बाटा मिल बाटा तो अच्छी बात तो इसमें से रात तो उन्होंने कहा कि इसका अपना कुछ नहीं है जिस यंत्र के साथ इसको मिला दो तो उसी करता है तो ये अपना जो हम लोगों का अहम है महत्व है उसका एकदम नहीं हल है तो ये ही नहीं बाजा है अगर इसको असत के साथ मिला दो मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है ये वस्तु मेरी है ये मकान मेरा है ये पद मेरा है तो मैं और मेरे पल रूप में इसको अगर मिला दो असत से तो असत के सब राग इसमें से निकलने लगते हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ मैं बड़ा, बड़ा, बड़ा भाग्य हूँ बुराशाली हूँ बदलता रहे कभी कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ, गुजरता रहे रहे, बदलता रहे मिलता रहे उसको सत कहेंगे और सब कहेंगे तो निकलने लगता है और सचेत होगा विचारक बनकर सत असत का विवेचन करके सतसंग के प्रकाश में जाने हुए असत के त्याग का पुरुषार्थ तब क्या होता है कि जब वही सत्य मिल जाता है तो सत का राग उसमें से निकलने लगता है मैं परम शांत हूँ अमर आत्मा सचिदानंद मय हूँ अभी क्या हो रहा था भाई? अभी तो बात कह रहे थे मैं बड़ा दुखी हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ अभी तो ये वर्णन हो रहा था अब क्या हो गया तो नहीं नहीं वो तो वो तो मेरी भूल थी वह तो मेरा दम था वो तो दूठी बात थी वह तो मिठा तो आरोप था और पता नहीं क्या क्या बहुत तो, से तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस तो दशा को बताने के लिए और अब क्या है तो मैं तो शुद्ध हूँ मैं शांत हूँ तो मैं आज इस बैठक में अपने लिए और आपके लिए केवल इतनी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ तो कि हमारा आपका जो जन्म हुआ है और इस धरती पर सृष्टिकर्ता हम लोगो को संभाल करके रख रहे हैं इन सारी बातों की सार्थकता इसमें है कि हम विध विवेक के प्रकाश का सदुपयोग करें और नाशवान के प्रभाव को अपने पर से उतर अविनाशी के प्रभाव को महत्व दें तो यहाँ से हमारा साधन युक्त जीवन आरंभ होगा आप शांति को महत्व देंगे जीवन मुक्ति को महत्व देंगे भगवत भक्ति को महत्व देंगे तो आपके भीतर इन अविनाशी तत्वों के प्रति महत्व अगर पैदा हो गई, आपने अपनी दृष्टि को इनके महत्व से भर लिया तो फिर अपने अपने विकारों के मिटाने में आपको प्रयास और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा तो जो सही उपाय है उस पर ध्यान ज्यादा नहीं है असत के महत्व को जीवन में रखे रहो और उसके परिणाम को मिटाने की चेष्टा करो तो मिटता ही नहीं है धन का लोभ भीतर बना रहे और निश्चिंत रहने की चेष्टा करो तो मस्तिष्क में उठने वाले चिंतन को कोई कहता है यहाँ कैद करो कोई कहता है यहाँ कैद करो कोई कहता है, है यहाँ कैद करो कोई कहता है, है यहाँ कैद करो तो कहीं भी कैद करो अभ्यास करने से चेष्टा करने से कुछ देर के लिए चिंतन कैद में आ सकता है लेकिन वो उस, उसका नाश नहीं होगा वो रहेगा कुछ देर के लिए वैसा होगा कुछ तो देर के लिए फुल अपना रंग दिखाएगा हम लोगो को जन सदा दी कि तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य है कि तुम अगर चाहो तो जिस क्षण में चाहो उसी क्षण में नहीं को नहीं कह कर करके अस्वीकार कर सकते हो अपनी ओर देखना स्वयं अपनी ओर से पुरुषार्थ आरंभ करना अविनाशी जीवन की आवश्यकता को अनुभव करना हमारा पुरुषार्थ है और उसकी पूर्ति का सारा प्रबंध जुटाना ये जीवन दाता का दायित्व है अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं पहली बहुत जब मुझे मालूम हुआ कि मैं अपनी भूल के परिणामों में फसी हुई हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ठीक है।, है अब इसको मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए तो थोड़ी मैंने अपनी से चेष्टा की बहुत अच्छी तरह याद है शरीरों के साथ मिल मिल करके रहते रहते ये ये भ्रम इतने जोर का पक्का हो जाता है की सोचना सोचने की कोशिश करो यह शरीर मैं नहीं हूँ इस शरीर में मैं नहीं हूँ यह शरीर मेरा नहीं है तो ये सोचना किसी तरह से गिदायकता ही नहीं है। लगता है कि यही तो है तो ऐसे जब मुझको थोड़ी कठिनाई होने लगी तो मैंने अमित महाराज को बताया की महाराज आप जो तो कहते हैं वो सत्य मालूम होता है उसमें मुझको संदेह नहीं होता और जैसा आप करते हैं वैसा करने का मुझे शौक नहीं है मैं चाहती भी हूँ कि प्रयोग करके देख लू लेकिन ऐसे कुछ हमसे हो नहीं रहा है बड़ा अद्भुत अद्भुत लगता है मालूम होता है की नाम कौन सा फॉर बोल रहे हैं जो हमारे भीतर बैठते ही नहीं है तो उन्होंने मुझको बहुत अच्छी तरह इस बात को बताया की तो भाई देखो उस शक्ति पर पकड़कर सामने रखना जीवन के लक्ष्य के रूप में और उससे अभिन्न होने की आवश्यकता अनुभव करना और जितनी साख्य तुम्हारी बच गई है सुख भोगों ऐसी संघर्षो ऐसी अतिरिक्त वासनाओं की ज्वाला से परिस्थितियों की पराधीनता से शक्ति का होता जाता होता जाता है जब हम साधा होने चलते हैं तो अधिक अंश में तो सब नती हो गया है थोड़ा सा बच गया है तो महाराज जी ने कहा कि तो जितनी सी शक्ति बच गई है उसका दूर करो और अविनाशी जीवन से अभिन्न कराने का सारा दायित्व उस जीवन दाता ने उस समर्थ स्वामी ने मनुष्य के दुर्बल कन्दों पर नहीं डाला है बहुत अच्छी बात है बड़ा आनंद दुर्बलताओं ऐसी घिरा हुआ व्यक्ति अपने अपने प्रयास से, अपनी ओर से चेष्टा में लगा हुआ है तो जितनी सामर्थ्य उसके पास है उतनी ही चेष्टा उससे अपेक्षित है बड़ी बात तो प्रयास कर लो अपनी ओर से और उसके बाद उस सामर्थ्यवान की शरण में उस परम कृपागुण की कृपा में आराम करो कैसे कि अब मेरे लिए करणिया कुछ भी शेष नहीं है तो प्रयत्न चला क्या अहंडा स्फुरन बंद हो गया स्फुरन बंद हो गया तो वो गलने लगा खत्म होने लगा और उसके साथ जिसने कृपा शक्ति का आश्रय लिया तो उन कृपालों की कृपा शक्ति जब स्वयं ही साधक को उस जाल में से निकालती है उसकी दुर्बलताओं को मिलाती है उसकी मलिनता मलीन, को धो करके साफ करती है प्रभु के प्रेम का पात्र बनाती है तो वो प्रक्रिया बड़ा ही आरामदेह है, इतना अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि सभी अनुभवी साधकों ने इसको अनुभव किया है और किसी किसी ने तो ऐसा कहा और एक एक मौके पर मैंने ऐसा में तो तो। बड़ा बढ़िया है जब मैंने अपनी ओर से अनुभव किया कि अब मैं तो हार गई अब हमारे किए कुछ हो होगा नहीं तो उस तरह का आगना भी इस पथ में बड़ा शुभ है क्यूँकी जब साधक अपनी रहता हाँ है तो बिताने वाले को मजा आता है बहुत आनंद की बात है एक बार दृढ़ता पूर्वक उस लक्ष्य को दृष्टि में रख करके आप उसमें लग जाइए बस